प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं पर मुझे तो केवल भजन ही करना है ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं समाधान अपनी शक्ति देख लो एक तो माता पिता को दृढ़ता से बोलना पड़ेगा जिससे उन्हें पक्का हो जाए कि निश्चित ही यह शादी नहीं करेगा साथ ही अपने जीवन को इस प्रकार का बनाना पड़ेगा जिससे माता पिता को विश्वास हो जाए कि यह भविष्य में हमारे ऊपर कलंक नहीं लगाएगा यह जो दृढ़ता उस जिसमें हो और भजन में वास्तविक निष्ठा हो तो उसको माता पिता निश्चित ही आज्ञा देंगे यदि आप में ताकत नहीं है भजन में निष्ठा नहीं है तो ना आज्ञा मिलेगी और न ही सफलता माता पिता को पहले यह पक्का हो जाए कि यह हमारी सदगति का हेतु बनेगा तो उनकी आज्ञा मिल ही जाएगी जिज्ञासा क्या जीवन में महत्वाकांक्षी होना लाभदायक होता है समाधान जरूर होता है महत्वाकांक्षी ही आगे बढ़ता है कायर क्या बढ़ेगा जिज्ञासा योग सूत्र में कहा है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ संतोष के सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है संतोष का लक्षण बताया कि जितने साधन उपलब्ध है उससे अधिक पाने की इच्छा न करें परंतु तो आप कहते हैं कि व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए इन दोनों बातों का समन्वय कैसे हो समाधान प्राप्त भोग में संतोष होना चाहिए और पुरुषार्थ के प्रति महत्वाकांक्षा होनी चाहिए यदि प्राप्त भोग में संतोष न रखे तो करोड़पति भी सुखी नहीं हो सकता और यदि संतोष होगा तो व्यक्ति सुखी रोटी में भी प्रसन्न रहेगा अतः जीवन में संतोष रखने के लिए शास्त्र ने जो कहा वह प्राप्त भोग को लेकर कहा परंतु शास्त्रीय पुरुषार्थ के विषय में तो महत्वाकांक्षा होनी ही चाहिए अतः दोनों बातों में कोई विरोध नहीं दिखता जिज्ञासा आजकल बड़े लोग बच्चों की समस्या को नहीं समझते हैं तो बच्चे उनका कहना माने या ना माने समाधान आजकल घरों में बड़ी जटिल समस्या हो गई है बड़े लोग बच्चों की समस्या को नहीं समझते और बच्चे बड़ों के भाव को नहीं समझते मैं तो इसमें बच्चों का दोष नहीं देखता बड़े लोग ही इस विषय में असावधान रहते हैं बच्चों के प्रति मोह कर सकते हैं पर उनके लिए और कुछ कर ही नहीं सकते आजकल स्कूल कॉलेजों का वातावरण भी बच्चों की समस्याओं को बहुत जटिल बना देता है उनका माता पिता से संबंध ऐसा हो गया कि वे अपनी समस्या उनके सामने रख नहीं सकते माता पिता भी बच्चों के मन को नहीं समझते क्या करें युग ही ऐसा है परंतु ऐसा होने पर भी बच्चे लोग बड़ों को जितना आदर दे सके उतना अवश्य दें इसमें उनको लाभ ही है अपने अहंकार बढ़ाने में कोई लाभ नहीं है बड़ों का अनुभव बहुत दिनों का होता है और बालक का कुछ दिन का इसलिए बालक को समझ में न आए तो भी उनकी बात मानने से लाभ हो सकता है बालक के पिता में श्रद्धा हो तो वह उनकी बातों को मन से मान सकता है नहीं तो कैसे मानेगा पहले वानप्रस्थ आश्रम में बहुत अच्छा था माता पिता अपना कर्तव्य पूरा करके घर से बाहर रहकर भजन करते थे इससे बच्चों के उनमें श्रद्धा हो जाती थी वे उनकी बात मान लेते थे यह परंपरा टूटने से घरों में बड़ी भयंकर समस्या हो गई है माता पिता को जो त्याग का आदर्श बच्चों के सामने रखना चाहिए उसको वे नहीं रख पा रहे हैं यदि हम बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं सुधारना होगा फिर भी हम तो यही कहेंगे कि बड़ों की बात मानने में ही बच्चों की भलाई है